सत्संग तो सभी मार्गों का सार निचोड़ है। सत्संग ना तो हिंदू है ना मुसलमान ना ईसाई सत्संग ना तो स्त्री चित्त है ना पुरुष चित्त सत्संग तो दोनों के लिए समान है मैं फर्क देखता हूं सत्संगी में फर्क होगा अगर स्त्री चित्त व्यक्ति मेरे पास आता है या स्त्रियां मेरे पास आती तो मैंने अनुभव किया कि उनका लगाव मुझसे पहले होता है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 और तुम उसके पीछे जाने को राजी हुए खतरे हैं लेकिन किसी न किसी दिन खतरा तो लेना ही पड़ता है जोखम उठानी ही पड़ती बिना जोखम के संसार में कोई भी विकास नहीं है और बिना खतरे के कोई क्रांति घटित नहीं होती दांव पर तो लगाना ही पड़ेगा ये तो बड़ा जुआ है इससे बड़ा कोई जुआ नहीं पश्चिम से लोग आते हैं पश्चिम में लोग कमिटमेंट के बहुत ज्यादा खिलाफ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 और ना तुम्हारी ऊर्जा में कोई रूपांतरण होगा आज तुम मेरे पास हो कल तुम श्री अरविंद आश्रम में हो परसों तुम अरुणाचल आश्रम में हो तुम कहीं और हो तुम जाते रहोगे तुम घर के ना घाट के हो जाओगे तुम भटकते रहोगे धीरे धीरे ये भटकन कहीं तुम्हारी जिंदगी हो गई तो मैं कहता हूं भटकन से तुम्हारी प्रतिबद्धता हो गई तुम्हारा कमिटमेंट हो गया अब तुम भटकने से बंध गए